कर दिया और मैं को तो जानता नहीं अब तू क्या कर रहा है तेरे को पता नहीं कोई न कोई एक बात लेकर हम चल पड़ते जीवन पूरा घिस डालते स्कूल करेंगे तो स्कूल और करो और करो नेतागिरी करेंगे तो और नेतागिरी करो दुकान करेंगे तो और एक दुकान करो और दूसरी दुकान करो बच्चे करेंगे तो एक बच्चा दूसरा बच्चा और बच्चे करो मकान बनाएंगे तो और बड़ा बनाओ और बढ़ाओ गहने लाएंगे तो और लाओ और लाओ उसमें एक जो पकड़ लेते पूछ रहा है उसी को बस जीवन का देय बना लेते <laughs> हमने स्कूल खोला है बाबा जी आपकी दया से अच्छी चलती है और दया करो कॉलेज बनाए अच्छा कॉलेज बन गया आप दया करो दूसरी कॉलेज बनाए बनाओ ठीक है दूसरी हॉस्पिटल बनाओ दूसरी लेकिन तुम कौन हो इसके भी थोड़ा ख्याल करो लाला ये सब बनाओ अच्छा है ठीक है लेकिन कई बना बना कर चले गए कई कर करके कर चले गए आप जिसे किया जाता है उसमें जरा आराम पाने का थोड़ा मौका लो जिसे बनाया जाता है उस विधाता को जीवनदाता को देख लो नहीं तो मृत्यु से बचने के लिए कोई साधन काम नहीं देगा मैंने बताया था निषाद राज की कथा भगवान वेद जी का नाना निषाद राज वो तो बड़े चिंतित रहते थे ज्यो बुडे होते गए क्यों चिंतित होते गए की मौत आ जायेगी मेरा क्या होगा मौत आ जाएगी मेरा क्या होगा एक दिन देव ऋषि नारद जी मिले निषाद राज ने राज ने खूब अर्घ्य पाद ऐसी पूजन किया पैर पकड़ा के महाराज कुछ भी हो इस दास को आज वरदान दीजिए बोले वरदान क्या दो पूछ बोलो तो सही बोले महाराज बस मुझे मौत की भय लगती और आप संत हैं देखो जन्म मरण पे डरे साध जिना की शरणी पड़े मैं तुम्हारे शरण हूँ नारद जी ने कहा देखो निषाद राज तुम्हारे जैसे बुजुर्ग और वेद जी भगवान अवतारी पुरुष कारक पुरुष के नाना मेरे जैसे नारद नारदीय के पैर पकड़ते हैं अच्छा नहीं लगता आप जरा युक्ति जानो मैं तो मृत्यु लोक में घूमता हूं और वैंकुट कभी जाता हूं मृत्यु के पास मेरा जाना हुआ नहीं यमराज से मेरी फ्रेंडशिप नहीं जो पानी ये मग चढ़ता हो इन्हें ये पानी हूं तुमने बताऊ मग चढ़ावनी रित बताऊ तुम जय जय वेद भगवान तुम्हारे धोते लगते हैं और उनकी यमराज के साथ सीधी लेन है सीधा संबंध है क्योंकि वे कारक पुरुष हैं मैं तो दासी पुत्र में से संत बनाऊ वो तो कारक पुरुष तो महाराज वेदव्यास व्यास आए तो पहले उनसे वरदान ले लेना और वरदान दे दे तब आप बताना कि मेरे को मृत्यु का भय लगता है मुझे मौत से तुम बचाओ वो हाँ भी कह दे तो तुम छोड़ मत देना उनको उनको बोलना कि मेरे सामने वो तुमको कह देगा कि मैं यमराज को कह दूंगा फिर भी ज्यादा बड़े आदमी होते बड़ा काम होता है शायद कहे न कहे उन ने फोन करी कर दु हूँ मामलतदार ने कही दईस हूँ कलेक्टर ने कही दईस मिनिस्टर के, तुम्हारे ऊपर के पड़े साहब हामे करो फोन नहीं ते भूली जाओ जय श्री कृष्ण तो जब तुम्हारे रूप रूप कहे तब तुम उनका पीछा छोड़ना बोले बस इसमें तो मैं आप पक्का हूँ चौक्स जेम हूँ घरों थो चीकड़ो थत गए मनसम घरों थे एम चिकाशे तो एम, एम चिंता करो नही हूँ चीकणो आम गुंदर जो चौटी सर नारद के तुमारू भूलू था जाओ नारायण नारायण नारद खुश होते होते मुस्कुराते मुस्कुराते हारू दिन गया महीना गया कुछ दो महीना गया वेदव्यास व्यास आए हो अर्घ पास से पूजन किया नाना जी ने कहा कि वेदव्यास व्यास कुछ भी हो तुम मेरे पुत्री के पुत्र हो मैं तुम्हारा नाना लगता हूँ बुढ़ापे में आप मेरी एक बात मानो बोले एक नहीं नाना चार मानो बोले एक मानो वचन दे तो बोले वचन आप मुकर जाए तो बोले नहीं रघुकुल रही तो सदा चले आई हमारा वचन भी ऐसा रहेगा बोले पक्का वचन देते हाथ पे पानी ले लो बोले पानी ले लिया देखो वेदव्यास जी आप कारक पुरुष हैं आप संत हैं आपकी बड़ी पहुंच है मैं बुढा हो गया हूँ मुझे मृत्यु का भय लगता है मैंने मरवा बीक लगे गरड़ो थी गये तुम्हारी पहुंच यमपुरी मे सीधी डायरेक्ट डायलिंग छोड़ ते योग जाो मैं साथ लाइ जा तो मेहरबानी करमराज ने, ने मारू नाम कमी कही दू मैंने तेरू नाम मैं बीजु क्यों मारू हूँ कही दईस कि ना एम ना चले मार रूबरू हो तो मैंने शांति वाले कही दईस ने साहेब सरकार विचार कर सू कराई अपीस ने टापू घना अनुव मृत्यु लोग अब तो भेड़ा तो आ हमारे हा में ऑर्डर सार जी ने देखा कि काका हैं नाना जी चलो वचन दे चुके हैं यमराज के पास गए कि गएराज ने आगता स्वागत किया बोले हमारे निषाद राज नाना हैं इनको वो ढापा हो रहा है मृत्यु का भय लगता है तो आप कृपा करके इनका मृत्यु के लिस्ट में से नाम कमी कर देमराज कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात और तुम्हारे जैसे संत का और मैं इनकार करूं शोभा नहीं देता है। जरूर करता है। लेकिन देखो मेरे हाथ के बात नहीं है मेरे को जहाँ काल के वहाँ से लिस्ट बनकर आती और जिनका संकेत होता है उन्ही को हम दूत भेजते हम खाली मैनेजमेंट करते हैं जैसे जेलर होता है ना वो मैनेजमेंट करता है न्यायाधीश के वहाँ से लिस्ट बन के आती है की ये नंग रखने हैं और ये नंग छोड़ने जय जय तो ऐसे काल कराल के हाथ में जो लिस्ट बन जाए उसके पहले आप पहुंच जाओ तमारी वाली आए तुम्हारा नाम नो नोटिस आए पहला जो ऑफिस मे निकलवा नोटिस हो त्या पहुंचीजिए हूँ तुम्हारी हारे आऊ छू तो यमराज और निषाद राज और भगवान वेदव्यास गए काल कराल की ऑफिस में काल कराल को मिले तो, तो के खड़े के हो आज वेद जैसे संत ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी और हमारे इस ऑफिस में काल कराल की कोई कोई कोई संत को महापुरुष प्रसिद्ध कथाकार जेलर ने मरवा जाए तो केव लगे अथवा न्यायालय में उभा तो केवु लागे? अथवा सीनेमा थियेटर उव तो लगे अथवा गाठिया खावा दुकाने पांच मिनिट जय उ तो केव लागे जय श्री कृष्ण ए रीते काल करफिस त्यागन वेदव्यास यमराज निषादराज ए त्रे महानुभावी हाजरी एट काल के बोलो शुवा आवा ए सरप्राइज थे आश्चर्य बीजु तो कहीं नही यमराज मानी गांधी आषाद राज ना जी है तेज लीस्ट मोक लो एम निषादराज ना मोकलशो एमने मृत्यु ना खूब भय लगे काल करोटी बात हूं तो न मोकलू पार हाथनी बात नहीं विधाता जी रीते निरी तैयार कागड़िया मैं फकत अहके कर राना करवा पड़े एट्ले विधाता ने अपने हूँ तमरी साथ छु यमराज वेदव्यास काल कराल निषादराज ए आखी टुकड़ी जाइने विधाता ने द्वार पे धाता आ महानुभाव एक बीजा जमने समय न बधा खाता जुदा बधा भेगा मृत्युलोक न एक भील निशाद पासा कारक पुरुष अवतारी अने ए वी पाचा जेलर साथ आसू स्वागत करता करता पूछू के आ महानुभाव बेगा रीते हैं तेरे वेदव्यास कहे कि आ निषादराज देखाय मार् नृद्धत्व मौत बहु भीगे यमराज मेरी विनंती मानी ने एमने संमति आपी पी काल कला संति आपी मेरी पास कागड़िया एके करी आपीश पे कहू मरी पास आए तो हूं ओके करो छो ए कागड़िया मूड़े त्यों शुरुआत तलाटी ने त्यों त्यौथी कागड़िया जाए मामलतदार ने त्यों जाए पछि कलेक्टर ने त्यों जाए पछि मिनिस्ट्री मा आवे तो मिनिस्ट्री आवे, में आए पहला जरा करी आपो जय जय सारो से मारी आपो कि छूटछाट गणी थी कि एमने मृत्यु खूब डीक लगे ना एट मैं एवं चोखू गोव्यू तू कि एमने कोई डाड़े मृत्यु थायज नहीं शर्त मुकी के मृत्यु अस्त्र शस्त्र नहीं थे मनुष्य नहीं पशु थी नही थे बीमारी ठंडी नहीं थाय चेपी रोग थी नहीं थाय भूखमरा थी नहीं थाय अरे बीजू तो शू परलय तो एमृतु ना अमेरिका शर्त मुकी एक बारी मूकी थी कि जे दिवस यमराज ने लैने ने भेड़ा लाई वेद व्यासिह कारक पुरुष ने हाजरी मही आ गोवी मह ने ऐसी शर्तें डाली कि उनकी जल्दी से मृत्यु न हो न ऊपर मरे नीचे मरे न सुबह मरे न शाम मरे न आस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे न बीमारी से मरे न ठंड से मरे न भूकंप से मरे न महाअग्नि से मरे न महाप्रलय से मरे तो ये तब मरेंगे जब ये स्वयं निषाद स्वयं कारक पुरुष वेद व्या को काल कराल को यमराज को लेकर विधाता के द्वार पर आएंगे तब भी मरेंगे उसके पहले नहीं मर सकते ए सांबरताज निषाद तो है तो ये मिथ्या शरीर को कितने भी शर्तें लगाकर कोई जीवन देना चाहे मिथ्या शरीर को कितने भी वरदान लेकर कोई अमर करना चाहे अथवा वरदान देने वाले महापुरुष कारक पुरुष साथ में भी इसकी सुरक्षा करने को चले तो भी मिथ्या शरीर तो मिथ्या ही है ऐसे ही सत्य को चाहे कारक पुरुष और काल और देवी देवता सब मिलकर तुम्हारे आत्मा का नाश करना चाहें तो कर नहीं सकते हालांकि वो कर ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते तो जो आप अविनाशी है सत्य है आत्मा है अमर है उसको कृपा क्रपा कृपा करके जान लो और जो तुम्हारा मिथ्या शरीर है खिलौना है उसको उससे सत्यता हटाते हटाते उसके संबंधों की सत्यता हटाते हटाते अपने सत्य स्वरूप में आराम पाना है इसे का नाम साक्षात्कार है कोई कठिन थोड़े और एक बार ऐसा तीन मिनट के लिए साक्षात्कार हो गया हाँ हाँ फिर तुम्हारे लिए सारा संसार नंदनवान हो जाएगा फिर तुम्हारे को सुख सुख नहीं दुख दुख नहीं लाभ लाभ नहीं हानि हानि नहीं मान मान नहीं अपमान अपमान नहीं आप अपने अलौकिक आनंद में अलौकिक ज्ञान सत्ता में विराजमान आपके आगे स्वर्ग का राजा भी नन्ना मुन्ना बट टा लगेगा तो पृथ्वी के राजाओं की क्या बात आप ऐसे ऊंचे अनुभव में बिराजेंगे तीन मिनट के लिए एक बार आप अपने असली आत्मा का अनुभव कर लो दोबारा गर्भवास नहीं होगा और ये उधारा धर्म नहीं मरने के बाद नहीं जीते जीत इसका अनुभव हो सकता है फिर तुम्हारे आगे सायुज्य मुक्ति सारू मुक्ति स्वामी मुक्ति सालोक मुक्ति स्वर्गीय मुक्ति सब छोटी हो जाएगी जब कैवल्य मुक्ति का कैवल्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा तो आज का श्लोक कहता है कि तस्मात जिज्ञासा थम उस जिज्ञासा के लिए वेद्या ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आज का भागवत का श्लोक कहता है ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो और जगत की सत्यता हटाते जाओ जो सच मिथ्या जगत सच्चा भाषण मिथ्या देह सच्चा भाषण है मिथ्या व्यवहार सच्चा भाषा है उसको मिथ्या समझते जाओ उमा काउ मैं अनुभव अपना उमा कहु मैं अनुभव अपना सत्य हरी भजन जगत सब सपुना सत्य हरी भजन जगत सब स्वपन आप अपने आप में आराम पाओ अपने आप को जानो अपने आप को पूजो सूक्ष्म बनाओ अपने वृत्ति को तुम चाहे विद्या पढ़ाते हो या पढ़ते हो धंधा करते हो या करवाते हो नौकरी करते हो या सेठ होते हो लेकिन थोड़ा समय निकाल कर एक अद्वैत ब्रह्म में आराम पाने की कला सीख लो फिर सफलता यश कीर्ति तुम्हारे दरवाजे खटखटाए, तुम्हें फुर्सत हो तो निहारो नहीं तो फिर पैर पसार के सोते रहो मौज तुम्हारी है लेकिन बिल्कुल यारो सच्ची बात है खुदा की कसम का के अपने अद्वैत स्वरूप में अभैध स्वरूप में खूंटा गाड़ो उधर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारना स्वस्वरूप स्थिर साधा आप दुकानदार हो चाहे ऑफिसर है माई है चाहे भाई है पठित है चाहे अन है थोड़ा समय निकाल कर सूक्ष्म वृत्ति बनाकर अपने आप में आराम पाओ फिर तो जिस विषय में जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता तो तुम्हारे दरवाजा आके खटखटायेगी यश सफलता जय जयकार तुम्हारा इंतजार करेगी तुम्हें मौका मिले तो आंख उठाकर देखो नहीं तो डर कर दो तुम्हारी मौज की बात एकदम सीधी सच्ची बात और बोलो तो और तुम्हारी महिमा का भांडा फोड़ दूस सफलता खुशी और आनंद केवल उन्हीं को नसीब होता है जो बाई है देह पर भरोसा नहीं लेकिन देह के आधार पर भरोसा करते जो बाह्य धन पर नहीं आत्म धन पर जिनका खूडा कर रहा है उन्हीं को खुश नसीबी हासिल होती है और उन्हीं को सफलता मिलती है जो शरीर और शरीर के पदार्थों का सहारा नहीं लेकिन सारे सहारे जिससे सिद्ध होते हैं उस आत्मा को मैं मानकर डट जाता है उसको सफलता यश खोजता रहता है हाथी का आचरण रेखा होगा हाथी जब रहते हैं न जंगल में तो एक दो नहीं झुंड के झुंड रहते हैं ओ 20 20 25 25 हाथी 30 30 हाथी कोड़ी दो कोड़ी दर्जन दो दर्जन चार चार दर्जन और उसमें एक बलवान हाथी चौकी करता है कि दूसरे हाथी को कोई उठा के लेने जाए कोई खा न जाए मार न जाए इतने धरपोक होते और चाहता है शेर धारता है सब हाथी तितर भीतर हो जाते हाथी में इतनी ताकत है कि हाथी अगर आ जाए अपनी आत्मविश्वास पर तो एक हाथी दर्जनों शेरों को सुड में पकड़ पकड़ के कुचल सकता है फेंक सकता है पैरों तले कुचल सकता है पूछ के झापे से शेर का सिर तोड़ सकता है इतनी हाथी के पूछ में ताकत सुड से पकड़ के हाथी को गेंद गिनाई फेंक सकता है इतनी हाथी में ताकत है पेड़ उखेड़ सकता है तो एक जरा सा शेर से डरता है शेरों उसने भरोसा किया देह पर बाह्य चीजों पर बाह्य साधनों पर भरोसा किया और सिंह ने भरोसा किया अपने आत्मा पर सिंह का आचरण वेदांती है और शेर का शेर का आचरण वेदांती है और हाथी का आचरण देहसी हाथी बाह्य तुल शरीर को बचाता है शरीर पे भरोसा रखता है हाथी बचाव में बचाव खोजता है लेकिन सिंह छलांग में ही अपना बचाव खेजता है ऐसे ही अपने मान्यताओं के मोटी मोटी जाड़ी जाड़ी मान्यताओं को तोड़ डालो अपने सी गर्दना करो शिवो हम की आत्म भाव की तो आप व्यापारी हैं, गृहिणी हैं, गृहपति हैं, लड़की हैं, लड़का है जो भी हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि अपने आप में आराम पाओ फिर यश सफलता आनंद प्रेम जीवन का खजाना आपको खोचा खोचा पीछे घूमेगा आपकी मर्जी पड़े तो उस पर नजर डालो बेचारे का उपयोग कर नहीं तो छोड़ दो ऐसा आप शहशाह और सफलता उन्हीं को नसीब होती है जाने अनजाने साइंटिस्ट जब अनजाने में एकाग्र हो जाता है तब खोज करता रिसर्च करता है नर्तक जब नृत्य करते करते नर्तकी ही नृत्य करते करते कौन देख रहा है नहीं देख रहा है सब भूल जाती है नृत्य बन जाती है अनजाने में एकाकार हो जाती है तब उसके नृत्य का प्रभाव पड़ता है गायिका या गायक गाते गाते जब एक तान हो जाते हैं मैं गा रहा हूँ लोगों को अच्छा लगता होगा नहीं लगता होगा ये सब सोच विचार नहीं बस वो गायन बन जाता है तो एकाग्रता से मजा आता है आनंद हमेशा एकाग्रता से ही नसीब होता है कोई वक्ता कोई संत अथवा कोई राजनेता लेख लिख कर आता है और भाषण करता है पढ़ पढ़ के तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अथवा बिना पढ़े भी भाषण करते समय याद रखता है कि मैं भाषण कर रहा हूँ प्रजा पर इम्प्रेशन डालना है ऐसा कहना है वैसा करना है जब सोच विचार कर सीरियल वाइज बोलता है तो उसके बोलने में कोई दम नहीं होता जब अनजाने में वो अपने आत्मा से एक होता है फिर जो भी गुनगुनाता है तो उसका सत्संग बन जाता है शास्त्र बन जाता है डिस्को वालों को डिस्को करने में आनंद आता है म्यूजिक के साथ तालमेल करते तो तालमेल म्यूजिक के साथ झूमते हैं खाना खाते खाते झूमते हैं डिस्को करते करते झूमते हैं वहां प्रदेश में होटलों में म्यूजिक बजता रहता है खाना खाते खाते झूमते हैं तो उनको मजा आता है इटाली में गए ओमकाराथ तो वहां के एक समाज के अग्रगण्य के साथ उनका भोजन समारंभ था तो ओमकारनाथ से पूछा वहाँ के अच्छे साइंटिस्ट अग्रगण्य व्यक्ति थे उन्होंने कि एक ब्वाल बाल के घर पैदा हुए तुम्हारे कृष्ण और ऐसा तो क्या था उनकी बंसी में तो लड़कियां लड़के भाई माया घर छोड़कर रात्रि को पूर्णिमा की रात को एक जरासी बंसी की म्यूजिक पर घर बार छोड़कर चले गए हाँ कृष्ण जहाँ जाए रोती है गोपियाँ आंसू बाहती है ये, ये क्या है ये सब कैसे हो सकता है पॉसिबल ओमकारनाथ तो ने कहा भाई मैं कृष्ण नहीं हूँ जो कृष्ण के लिए मैं बोल सकू चलो भोजन करो भोजन करते करते दो चम्मच उन्होंने उठाए और जो भोजन का सामान के फड़े थे कप आ रिदम से चम्मच बजाने लगे चम्मच बजाने लगे तो ओमकारनाथ कुछ जानते थे बजाने में क्या पता तो उनका साज सुनते सुनते धीरे धीरे वो जो भोजन कर रहा था उनका साथी वो झूम रहा है और झुमा उन्होंने और तेज बजा और झुमा उसने आखिर बोला प्लीज ये बंद करो मैं भोजन नहीं कर सकता बोले जब झूठे चम्मच बजाते बजाते तुम्हारा देह ध्यास हिल जाता है तो तुम्हारा खाना फीका हो जाता है अंदर की ऐसी मिठासाती है तो जो अपने आप में बैठकर बंसी बजाते हैं तो ग्वाल और गोपियों को मजा आ जाए घर बार छोड़कर पागल हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य मैं झूठे चम्मच के द्वारा तुमको पागल कर सकता हूं तो श्री कृष्ण बंसी के द्वारा अगर ग्वाल और गोपियों को देह अध्यास से पार करके ब्रह्मरथ का दान कर देते निगाह से तो इसमें क्या आश्चर्य नो डाउट इन इट इसमें कोई डाउट नहीं है. तो नजरों में नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो नजरों में आ जाते हैं तो अनजाने में आपका देहाध्यास गल गया और आप राम में मस्त हैं, आत्मज्ञान में मस्त हैं, तो आपकी निगाहें भी बड़ी काम करती है आपकी वाणी भी बड़ी काम करती है आपका तालमेल भी बड़ा काम करता है काशी में निजानंद नाम के एक जीवन मुक्त वृद्ध संत रहते थे निज के ही आद, आनंद में उन दिनों में शास्त्रार्थ का बड़ा प्रभाव था तो एक पंडित जी शास्त्रार्थ करके सामने वाले को परास्त कर दिया करते थे और अपने जीतने का प्रमाण पत्र साबित कर देते उन्होंने कई विद्वानों को जीता आखिर किसी ने कहा कि बुड्डे जो है निजानंद महाराज इनको बहुत लोग मानते हैं इनको परास्त किया तो तुम्हारा अधिक साबित हो जाएगा जाता हूँ वो आए निजान जी के पास बोले स्वामी जी शास्त्रार्थ करी स्वामी जी ने कहा शास्त्रार्थ करके क्या करना है बोले आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ ये साबित हो जाएगा स्वामी जी ने कहा भैया तू दो बार बड़ा कि नहीं महाराज ऐसा कहने से तो मेरी यश नहीं बढ़ेगी आप लिख के दे कि आपकी हार हो गये मेरी जीत लाओ लिख दो मैं क्या और बाबा जी ने तो लिखने की तैयारी बताई लेकिन चेलो ने कहा कि बाबा जी आपको तो लाभ हानि यश अपयश मान अपमान कुछ नहीं क्योंकि आपने तो सत्य में खूंटेगा लाभ हानि यश अपयश इसका ही होता है आप जानते है। हम आपको गुरु मानते थे तो हमारे गुरु का जरा ये जाके बदनामी करेगा के तुम्हारे गुरु को हम जीत के आए तो महाराज हमारा फिर नीचे हो जाएगा हमारे गुरु को तो परवाह नहीं मान हानि की लेकिन हमारे गुरु के लिए कोई कुछ बोल दे हमारे तो बेटे बेठे बहुत हैं इज्जत आप है। वे, हमारे व्यवहा हैं जमाई हैं जब हमारे गुरु की हार होगी तो हमारा सिर नीचा हो जाएगा तो हमारे व्यवहारियों में उठना बैठना है कि महाराज आप अपनी इज्जत के लिए नहीं लेकिन हम लोगों को गृहस्थियों की इज्जत के लिए भी आप इस चंदे पंडित को अपने हस्ताक्षर मत दीजिए हाथ काट कर मत दीजिए महाराज हम हजारों शिष्यों की इज्जत का सवाल बाबा जी ने कहा फिर क्या करे बोले बाबाजी शास्त्रार्थ कर लेंगे इससे आप करें तो भाई शास्त्रार्थ करना चाहता है कि हमारा तारीख नक्की हो गई तय हो गई तारीख हरा जो पंडित तो है निजानंद बाबा से शास्त्रार्थ करना है आखिरी विजय है उसने तो किताबों पे किताब पढ़े रटे खूब सारे पुस्तकों को वोपड़ी में धर दिया उसने तो मोबाइल बना दिया शास्त्रों बाकी तीन दिन है बाकी दो दिन है एक दिन है पंडित तो खूब सुबह चार बजे उठ के रहते फलाने वेद में लिखा है अथुर्वेद में लिखा है यजुर्वेद में ये लिखा है साउवेद में ये लिखा है उपनीष में ये लिखा है स्कंद पुराण में ये लिखा है वायुपुराण में ये लिखा है गरुड़ पुराण में ये लिखा है देवी भागवत में ये लिखा है श्रीमद भागवत में ये लिखा है गणेश पुराण में ये लिखा है वो लिखा है सब खोपड़े में सैट कर दिया तो पंडित का सिद्धांत था हम जीव है और भगवान है हम इंसान है वो भगवान है और माया हमको चलाती है ये उसका सिद्धांत है और ऐसे कोटेशन भी उसने इकट्ठे कर रखे थे बाबा जी देखो तो रोज अपना सुबह घूमने जाए नींद में से उठ के ध्यान में बैठे अपने स्वरूप में मौज आए तो घूमने जाए मौज आए तो वहीं टहल ले मौज आए उस समय खा लिया मौज आया लेट गए सहज में स्वभाव। चले देखते हैं कि उस पंडित को तारीख दिया है बाबा जी कोई किताब नहीं देखते हैं, कोई शास्त्र नहीं रखते अब इज्जत का सवाल है काशी के उस मैदान में शास्त्रार्थ होने को जा रहे हैं। अब आज का ही दिन अब लेकिन गुरु जी को कौन सलाह दे गुरु जी के आगे तो फिर सबको अदब रखना है शाम को पांच बजे घोड़ा गाड़ी आई के बाबा जी चले शास्त्रार्थ के मैदान मंच पर बोले अच्छा कितने बजे अगर साढ़े पांच बजे सभा शुरू हो जायेगी ठीक है जरा नहा लेता हूँ बाबा जी ने ढोल के जरा रगड़ बगड़ के अपना कपड़े पहन किया चल दिए चल दे रास्ते में घोड़ा गाड़ी खड़ी करवाया मोची था सी रहा था उसको बोला भैया रे कितना पैसा कमाता बोले दो चार रूपए कमा लेता हूँ बोले इधर राजा भाई बैठ जा अब ब्रह्म को यह नहीं की ओ मोची है मैं ब्रह्म वेता मैं ब्राह्मण हूँ मैं संन्यासी हूँ कुछ नहीं वो अपना देह भी मिथ्या समझता तो मोती का देह भी मिथ्या और अपना स्वरूप जो समझता उसका भी वही समझता है ज्ञानी नो गमो जैम मारे थे हमो हमो ने हमो मौज की बात है फकीरों तो ईश्वर के साथ खेलने वाले महापुरुष थे रिद्धि सिद्धियां जिसके चरणों की दासी हो रहते थे यश कीर्ति तो जिनके इंतजार करती थी ऐसे ज्ञानी पुरुष थे ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं लेकिन अपना अनुभव था अब दुनिया की सब पढ़ाई और अपना अनुभव नहीं है तो ठन ठन पाल अल्प घोड़ा गाड़ी खड़ी करके वो मोर्ची को बैठा दिया गए सभा मंच पे ओ बिगुल देव शर्मा जैसे पंडित और निजानंद जैसे महापुरुष दोनों का शाह होने की तैयारी राजा को तो महाराज दस उत्सुकता थी कि कब हो कब ये वचन सुनाए पड़े इतने में तो बाबा जी को जो फूल हार चढ़ाए थे बहुत मोटा हार गुलाबों का बाबा जी ने उठाकर वो मोती को मंच पे बिठा दिया और अपने को जो हार चढ़ाने आया उसका हार उठा लेकर मोती को पहना दिया था जय हो सचिदानंद साक्षात परिपूर्ण पर परमात्मा अजर अमर अविनाशी अजन्मा एक रस नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य प्रभु जय हो बोले महाराज क्या करते बोले नहीं महाराज ये तो आप सचिदानंद हो बोले महाराज मैं तो जीव हूँ अरे क्या जीव भी तुम तो सचिदानंद हो साक्षात पर परमात्मा कई देह आते जाते देह बदलते लेकिन तुम वही के वही हो नारायण बोले महाराज आपके दस रुपए भी नहीं चाहिए पाँच रुपए भी नहीं चाहिए मैं तो नरक में पढ़ूंगा मैं तो जीव हूँ मोची हूँ मोची बाबा जी बोले मोची बोची तेरा शरीर है तू तो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी चैतन्य जय हो साक्षा बोले महाराज मुझे छोड़ो मुझे दस भी नहीं चाहिए पाँच भी नहीं चाहिए मैं तो मोची हूँ मोची मैं तो एक जीव हूँ मैं तो इंसान हूँ इंसान बोले तो इंसान इंसान नहीं तो साक्षात तू साफ बोले महाराज मैं इंसान हूँ वो तो मोच है रोता रोता भागा नीचे उसका दम नहीं मंच पे बैठने बाबा जी ने सभा को इशारा करते हुए पंडित जी से पूछा सभा के लोग ध्यान से सुनेंगे पंडित जी आपका सिद्धांत क्या है पंडित जी बोलते है की मेरा सिद्धांत है की हम जीव है जन्मने मरने वाले हम इंसान हैं जीव हैं और भगवान बैठा ऊपर सर्दियों में शायद नीचे आ जाता होगा नहीं तो उधर ठंड भी लग जाएगी ना और भगवान बैठा ऊपर और वो दुनिया बनाता और हम लोग ऐसे चलते रहते हम जीव हैं और हम ब्रह्म नहीं हो सकते हम चेतन नहीं है हम तो जीव हैं और भगवान है और ये माया जगत बनाते बोले पंडित जी इतने किताब शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम जीव हैं इतना ही अगर तुम्हारा सिद्धांत और इसी सिद्धांत को तुम सिद्ध करना चाहते हो वो तो मोची भी इतना तो जानता है कि हम जीव हैं हम जीव हैं जन्मते मरते हैं हम ब्रह्म नहीं हैं हम चैतन्य नहीं हैं इतना तो वो मोची भी जानता है तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब की तुम मनुष्य जन्म लिया पढ़े लिखे और फिर भी जीने की इच्छा उसे जीव नाम पड़ गया और हर जन्म में शरीर नए मिलते रहे शरीर तुम्हारे साधन है साधन को तुम मैं मानते रहे तो पढ़ लिख के तुमने क्या किया जय जय तुम शास्त्रार्थ किए पढ़े लिखे विद्वान बने लेकिन तुम्हारी विद्या तो यहीं दायरे में रही हकीकत में ये तुम्हारे हाथ पैर आंख फिर से मन बुद्धि ये तुम्हारे साधन है लाला तुम तो चैतन्य हो अजन्मा हो तुम अपनी महिमा को जानते नहीं तो कृपा नाथ समय निकाल कर यारो कभी अपनी महिमा को जानो अपने आप को प्यार करो अपने आप में आराम पाओ फिर सफलता और यश तुम्हारा इंतजार न करे तो खुदा की कसम बोलने वाले पर सजा कर देना लेकिन ईमानदारी से आराम करना राम में फिर देखो तुम्हारा जय जयकार होता है कि नहीं होता ओम ओम ओम ओम बोलते ही अपनी आत्म चेतना अपनी जागृति अपनी चेतना रूए रूए में काम करने लगता है ओम मन अपनी याद जैसे आयना देखते ही मैं अपनी आंखें दिखती है ना ऐसे ही ज्ञानियों को ओम बोलते ही अपना स्वरूप दिखता है ओम